भगवान ने दुनिया बनाई कि लोग दुखी हों इसलिए नहीं बनाई और कोई दुखी रहना चाहता भी नहीं तो न सृष्टि कर्ता ने दुखी होने के लिए सृष्टि बनाई न भोक्ता जीव ने दुखी होने के लिए सृष्टि में कोई कोशिश की फिर भी लोग दुखी क्यों परम सत्ता ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और चेतन रूप है और वही ईश्वर आत्मा होकर बैठे हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं लेकिन चैतन्य ईश्वर की सत्ता से मन जानता है कि हाथ है मन ठीक जानता कि नहीं जानता उसका निर्णय बुद्धि करती है बुद्धिकर्ण ठीक है कि वे ठीक है उसको देखने वाला भी ज्ञान स्वरूप सूक्ष्मतम चैतन्य परमात्मा है और वो हमारे हितेशी अगर हितेशी नहीं होते और अंतर्यामी नहीं होते चेतन नहीं होते तो हम बुरा काम करते तो हृदय की धड़कने क्यों मरती है हम तो नहीं चाहते बुरा काम कर हृदय में डर आ जाए धड़कने अच्छा काम करते तो बल कहां से आता है तो मानना पड़ेगा वो चैतन्य है ज्ञान स्वरूप है और हमारे ही देशी है जैसे बच्चा बुरा काम करता है तो माँ बाप रोकते हैं क्योंकि बुरा फल होगा अच्छा काम करते तो उसको पोषते ऐसे ही तुम्हें व माता च पिता माता का अंतरात्मा होकर बैठे पिता का तुम्हें तो वो बंधु सखा तुम्हें तो माता पिता गुरु बंधु का अंतरात्मा होकर बैठे परमेश्वर तुम्हे तो वो विद्या द्रविणम तुम्हे तो व तुमे तो व सर्व मम देव देवा तुम सर्व रूप में आप हो मेरे देव हो तो फिर मैं दुखी क्यों और वो समर्थ सृष्टा हमको दुखी करना नहीं चाहते हम दुखी रहना नहीं चाहते वो हमारे से दूर नहीं है और उसने हमारी उपेक्षा नहीं की अगर उपेक्षा करे कर ली होती तो हम अच्छा काम करे तो हमें फिर अच्छी जगह पर सत्संग में प्रेरित नहीं करता और बुरा काम करते तो हमारे दिल की धड़कने नहीं बढ़ाता तो हमारी उपेक्षा भी नहीं की इस सृष्टा ने हम्म और हमसे दूर भी नहीं है और हम दुखी होना चाहते भी नहीं और वो दुखी होना दुखी करना भी नहीं चाहते फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? बिल्कुल साफ प्रश्न है बस बात का समाधान सच्चा समाधान मिलेगा वेद शास्त्र महापुरुषों के अनुभव के अनुसार बोले दुखी कौन है कि जिसे विशाल तृष्णाएं है सुखी कौन है जिसे तृष्णाएं नहीं है आत्मा में संतुष्ट है मूर्ख कौन है जो जगत को सच्चा मानकर वहां सुख खोजता है बुद्धिमान कौन है जो सत्य को खोजकर उसमें विश्रांति पाता है और पूर्ण सुख को पा लेता है पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाकर ना अपने आप का शत्रु कौन है बोले संसारी चीजों में सुखी होने के लिए विषय विकार झूठ कपट बेईमानी करे वो अपने आप का दुश्मन है फिर उसी में लोबिया बनती राग द्वेष निंदा वो अपने आप के दुश्मन लोग ही बनाते अपने आपका मित्र कौन है जो अपने आत्मा की शरण जाता है आत्म आत्मनो बंधु आत्म ही रिपुरात्मना ये शास्त्र है गीता है बंधु तस्य तस्तम आत्मना जीता अनात्मस्तु शत्रुते वर्तित आत्म शत्रुवत तो अनात्म वस्तु है परिवर्तनशील है परिस्थितियां उसमें जो अपने को खपाता है सुखी होने के लिए सेवा के लिए लग जाए तो अहोभाग्य है लेकिन सुखी होने के लिए अहम पोषने के लिए कुछ बन के दिखाने के लिए अपने आप का दुश्मन है आत्म पर आत्मा परमात्मा की सत्ता पर पर्दा डाल दिया और अपने मैं से कुछ बनकर दिखाना चाहता तो भगवान दुखी करना नहीं चाहते हम दुखी रहना नहीं चाहते फिर क्यों दुख है भगवान ने उत्तर दिया अज्ञानेन न आवृतम ज्ञानम अज्ञान से उनका शुद्ध ज्ञान ढक गया शुद्ध समझ ढकी हुई है और सुनाने वाले गुरु सुना सुना के थक जाए फिर भी इतना ढक के रखे हैं कि वो अज्ञान छोड़ना ही नहीं चाहते राग छोड़ना ही नहीं चाहते द्वेष छोड़ना ही नहीं चाहते कपट छोड़ना ही नहीं चाहते बेईमानी छोड़ना ही नहीं चाहते धोखा छोड़ना नहीं चाहते ऐसे अब आगे लोग ही दुखी रहते हैं अज्ञाने आवृतम ज्ञानम ते न मोहंती जंतवा श्री कृष्ण ने गाली दी ऐसे लोगों को जंतवा जीवड़े बिचारे जैसे मां हमारी बेवकूफी पर नाराज हो जाके के मुंह मूर्ख गधेड़े तो गधेड़े बोलते थे तो सचमुच गधा बनाने को नहीं बोलती बेवकूफी छुड़ाने को बोलती ऐसे ही भगवान ने जंतवा कह दिया जंतों की नाई भटकते रहे विकारों में इसलिए नहीं कहा जरा सावधान हो जाए ना दत्तम कश्चित पापम ना सुकृतम विभु अज्ञाने आवृतम ज्ञानम ते मोहती जनता अज्ञान से उनको उनका शुद्ध ज्ञान और शुद्ध समझ दब्बू हो गई ढक गई इसलिए वे मोहित हो जाते तुलसीदास ने कहा मोह सकल व्याधि न कर मूला मोह से सारी व्याधियां पैदा हो जाती कर करके भी आखिर मरते दुखी होकर बस गए तो अज्ञान ऐसा हावी हो जाता है कि गुरु कहते कुछ है और अर्थ कुछ लगाकर लोग भटक मरते कबीर जी ने ऐसे नो लोगों पर दया करके गाली सुना दी मीठी गाली भटक मुआ भेद बिना पावे कोन उपाय खोजत खोजत युग गए पांव को सर सुख मैं शादी करना चाहता हूं मैं घर रहना चाहता हूं मैं दुकान में रहना चाहता हूं मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ मैं शाद तलाक देना चाहता हूँ ये चीजें फालतू बकवास है सभी के गहराई में दुख का अंत और सुख बना रहे यही चाहते शादी करते तो सुखी होने के लिए और तलाक देते तो सुखी होने के लिए लॉबी बनाते तो सुख के लिए गुरु बनाते तो सुख के लिए कपट करते तो सुख के लिए ऐसा अज्ञान के ऐसे ऐसे साधन अपनाते कि जीवन खत्म हो जाए अज्ञान इन ज्ञान तो करुणा करके अवतार भी लेते हैं और करुणा करके संतों के हृदय में भी प्रश्न और उत्तर पैदा कर देते हैं कितनी दया है सृष्टा की मैं ये प्रश्न पढ़कर नहीं आया अथवा सोच विचार कर राज ऐसा बताऊंगा ये करूंगा ये भी करके नहीं है यहाँ बैठा ध्यान में बैठा फिर मेरे मन में आया कि क्या बोले तो जो बुलवा रहे बोलवाए जो बुलवा रहे बोलते तो अज्ञान मिटाने के लिए भगवान के वेद हैं शास्त्र हैं, फिर अवतार है और संतों का संग है फिर भी हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक शास्त्र वेद भगवान और संत के अपने तरफ से राग द्वेश या अपने कर्म को कर्म बंधन नहीं बनाएंगे अपने कर्म को कर्मयोग बनाएंगे बस अपने कर्म को करमयोग बनाएंगे ये उद्देश्य हो जाए तो बस हो गया अपने कर्म को कह को कर्म बंधन बनाना अपने जीवन को क्यों नार के बनाना आत्मय आत्मनो बंधु हम अपने आप के मित्र हैं अपने कर्म को महलकट बनाते तो अपने आप के दुश्मन है अपने कर्मों को हम कर्म योग बनाते तो अपने मित्र हैं चाटुकारों की बात मानकर उसके तरफ हम झुक जाते तो हम अपने लिए दुश्मन है सच कहने वालों की बात हमको खटकती तो हम अपने आप के दुश्मन है चाटुकारों से हम बचते और सच्चाई से हम अपना कर्तव्य निभाते तो हम अपने आप के मित्र है सीधा गणित है तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया तुमको जो मैंने प्रश्न सुनाए थे उसका उत्तर मिल गया संतोष है प्रश्न भी उसी प्रभु ने प्रकट कराए थे उत्तर भी वही देते चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप हमारे हितेशी है ओम